धूमावती माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं कहा गया है इसलिए माता विधवा माता मानी गई है धूमावती की साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है आत्मबल का विकास होता है अपने साधकों के लिए माता धूमावती सुख्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसके सभी रोग भय और शत्रुओं का नाश कर देती है साधक की ख्याति महाप्रतापी एवं शुद्ध पुरुष के रूप में हो जाती है माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूचरा कहा गया है अर्थात यह सुखपूर्वक तारने योग्य है इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है धूमावती महाविद्या के लिए जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्यनिष्ठा को पालन करने वाला लोग लालच से दूर रहे राब और मांस को छुए तक नहीं देवी धूमावती या अलक्ष्मी रात्रि दारुण रात्रि विद्या विद्या शिव कोई नहीं